जितनी ज्यादा वासना होगी जितना ज्यादा काम विकार होगा उतना ही क्रोध भी ज्यादा होगा तो काम होगा तो फिर काम दबेगा तो क्रोध होगा और क्रोध होगा तो भड़केगा लेकिन इच्छा ही नहीं तो फिर क्रोध है का और काम का फिर भी क्रोध दिखता है राम जी के जीवन में क्रोध दिखता है लेकिन कैसे लोगों ने कहा कि प्रभु आप क्रोध नहीं करेंगे तो रावण मरेगा कैसे तो राम जी कहते हैं क्रोध हम आग क्रोध आज क्रोध को बुला के उपयोग कर लेते बस अंतर आत्मा से राम जी जलते नहीं टपते नहीं सोने की द्वारका है तो कृष्ण आनंद में और डूब रहे है तो वही आनंद है मौज है क्योंकि कृष्ण को अंतकल में वासना नहीं कि ये मेरी सोने की द्वारका बनी रहे ये गोपियां बनी रहे ये फलाना बना रहे इनके बिना भी, भी क्या जीना नहीं कृष्ण अपने आप में खुश है अपने आप में आनंदित है अपने आप में पवित्र सुख में पूर्ण है ऐसे राजा जनक अपने आप के सुख में पूर्ण है सुख लेने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं होती पर प्रारंभ से प्रवृत्ति हो जाती है कभी कभी अपनी इच्छा भी होती है लेकिन अपनी इच्छा होती है तो प्रार्भ तीव्र प्रारब्ध होता है तो अपनी इच्छा होती मंद प्रारब्ध होता है तो मंद इच्छा होती है तर तीव्र प्रारब्ध होती तो तर तीव्र इच्छा होती जैसे एक महाराज थे उसने बोला अपने चेहले को कि बेटा मेरा जब संसार से मैं जाऊँगा मैं एक्सपायर्ड हो जाऊंगा तो फिर आकाश में घंटिया बजेगी देवता लोक अभिवादन करवाएंगे तो समझ गया कि मेरी सदगति हो गई मैं देवलोक में, देव में पहुंच गई घंटिया बजेगी और मृत्यु का समय आया जेट का महीना होगा गुरुजी के प्राण निकले आश्रम हरा भरा था आम का बगीचा था अब बड़ा सुंदर पेड़ था कुटिया के पास में अब फर्स्ट क्लास मीठे मधुर आम गैस के पकाए नहीं पेड़ तक आता है वो आम हिम्मत नगर आश्रम के आम मैंने खाए बहुत मीठे लगे बाहर में बाहर से तो हरी खाई थी लेकिन भीतर ऐसे पके मीठे लगे कि अभी भी याद आता तो उससे भी बढ़िया अब भी कहते हिम्मत नगर के आश्रम क्या होता है आम उससे भी हो जमाने के आम हाई पक्का आम गुरुजी के प्राण निकल रहे थे उस समय आम पे नजर गयी आम इतना बढ़िया पक्का ऐसे करते करते चले गए गुरुजी का शरीर तो शांत हो गया लेकिन घंटियां नहीं बजी आकाश में धुंदुमिया नहीं बजी घंटियां नहीं बजी चेले ने देखा कि गुरुजी का कैसा हो क्या कर दूसरे एक महात्मा थे पहुंचे हुए जिनकी इच्छाएं वासनाएं शांत हो गई थी जो ज्ञान में स्थित हो गए थे ये अभी साधक थे जो संत मारे गए वो तो सिद्ध पुरुष ने साक्षात्कार थे उनको प्रार्थना क्या कि महाराज गुरु जी तो सरे शांत हुआ घंटियाँ नहीं बजी ब्रह्मज्ञानी के लिए भी घंटियाँ नहीं बजती ब्रह्मज्ञानी को कहीं आना जाना नहीं होता और साधारण आदमी के लिए भी नहीं बजती बीच के योगी के लिए कभी कभार उसकी ऐसी साधना हो तो बज सकती है लेकिन महाराज ये तो कुछ नहीं घंटी बंटी बजी नहीं न धुंदु भी बजी ना घंटी बजी महाराज आए बहन लगा के देखा कि सूक्ष्म शरीर तो निकला मर तो गए लेकिन अभी स्वर्ग में नहीं गए देखा तो आम में एकदम पक्का आम था उसमें उनका सूक्ष्म शरीर आम में कीड़ा बन गया गुरुजी ने वो आम तोड़वाया महाराज ने आम काटा और कीड़ा का शरीर को दबोच दिया घंटियाँ मची तो वासना नहीं तो कीड़ा बनाया ऐसी वासनाएं भैंस बनाती वासनाएं घोड़ा गड्ढा बनाती है जो बहुत सेक्सी होते हैं उनको मरते समय यह वासना होती है कि मैं बकरा बन जाऊं। तो एक दिन में 40 बकरियों के साथ फ्री सेक्स होगा सुअर बन जाऊं। ऐसी वासना होती फिर वो सुअर बनते। नरकों में जाने के बाद फिर उनकी जैसी वासना होती उसी वासना की पूर्ति के अनुसार प्रकृति देवी शरीर देती अभी जिसकी जैसी वासना इच्छा थी वो वहीं पहुँचता है शराब शराब की दुकान पर पहुँचेगा पान वाला पान की दुकान पर तमाश बीन फिल्म में पहुंचेगा जिसकी जहाँ इच्छा वास्ता होती है वहां जाते हैं किसी के सात्विक इच्छा है तो सत्संग में पहुंचते मंदिर में पहुंचते हैं तो जैसी इच्छा होती है वही तो जाते लोग तो सात्विक इच्छा राजसी इच्छा तमाम इच्छा ये तीनों प्रकार की इच्छाएं एक तो तामसी इच्छा अधम मन को होती है राजसी मध्यम मन को होती है सात्विक इच्छाएं उत्तम मन में होती है लेकिन मन से जो पार गया वो इच्छा उसे पार चला गया फिर भी उनमें इच्छा दिखेगा लेकिन वो अपनी इच्छा नहीं पर इच्छा से अथवा प्रारब्ध वेग से तो साधारण आदमी भी प्रारब्ध वेग से करता है उसके भी प्रारब्ध से इच्छा होती तो ज्ञानी को भी हुई हाँ ये बात ठीक लेकिन ज्ञानी को इच्छा हुई तो ज्ञानी की इच्छा बाधित है जैसे रस्सी को जला दिया अब उसके बल तो दिखते लेकिन वो रस्सी बांधने के काम नहीं आती मूँगफली को सेक दिया अब मूँगफली तो दिखती लेकिन वो उगेगी नहीं ऐसे ज्ञानी की इच्छा तो देखती है लेकिन वो जन्म मरण को पैदा नहीं करेगी क्योंकि उनकी बाधित इच्छा है जैसे मरुभूमि में पानी दिख रहा था उधर गए तो ये मरुभूमि है अब आकर गद्दी पे बैठ गए तो पानी तो दिखता है लेकिन अब वो पानी बाधित हो गया ठूठे में चोर दिख रहा था गए नजीक बैटरी लगा के देखा अरे यहां तो मरुला थू थू अब फिर बैठ गए तो अंधेरे में वही चोर लग रहा है लेकिन वो चोर बाधित हो गया ऐसे ज्ञानी की इच्छा बाधित हो जाती है तो जिनकी इच्छा बाधित हो जाती है उनकी इच्छा देह त्याग नहीं नेहत त्याग इच्छा में नेह नहीं होता सत्य बुद्धि नहीं हो गया तो हो गया ठीक है, ठीक है ठीक अच्छा अच्छा तो ऐसे जो ज्ञानवान हैं वे जीवन मुक्त हैं जीते जी मुक्तात्मा है ऐसे पुरुष अपर ईश्वर कहलाते हैं भगवान का दूसरा स्वरूप कहलाते ऐसे महापुरुष के निकट जितनी सच्चाई और श्रद्धा होती है उतना फायदा होता है लेकिन श्रद्धा तो चिगम जैसा बढ़ता है घटता है घटता बिटता है महापुरुष चले जाते बाद में तो लोग कृष्ण राम हो, राम कृष्ण भगवान हे भगवान व्यास भगवान लेकिन व्यास भगवान थे तब तब तो कोई श्रद्धा करता कभी कोई अश्रद्धा करता तो इस प्रकार इच्छाओं का घटना सुख का साम्राज्य है और इच्छाओं का बढ़ना दुख का नरक है अब नरक के तरफ जाना है कि सुख साम्राज्य में जाना है समझ लो तो ज्यो ज्यों फालतू तो इच्छाएं अब इच्छाएं तो तीन प्रकार की होगी अच्छी होगी मीडियम होगी उत्तम होगी तो जब अच्छी इच्छाओं को पूरा ही करोगे तो मीडियम और हल्की इच्छाएं बंद हो जाएगी तो अच्छी इच्छाओं में एक और अच्छी इच्छा मिला दो कि मुझे भगवान की शांति कब मिले भगवान का दर्शन कब हो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो संसार के दुखों से कैसे छूटे इस प्रकार जैसा अमृत तैसी विश खाटी जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी वैरीमित समान कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहीं से जान वो आदमी मुक्त हो जाता है जिसकी वासनाएं डिजायर नहीं होती उसके लिए तो अमृत और विष्वी एक ही मान और अपमान उसके लिए तो खिलवाड़ है हर्ष और शोक उसके लिए तो खेल मात्र है तो ऐसा पुरुष संसार में होते हुए भी उसके हृदय में अशांति दुख चिंता भय नहीं होता वो शांत आत्मा होता है तृप्त आत्मा होता है वो तो तरह हुआ होता है और उनके संपर्क में आते तो उतर जाते हैं अकेले बैठ के तपस्या करना अच्छा है लेकिन महापुरुष के ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बैठकर सत्संग सुना और विचार करा और तो अकेले की तपस्या से भी बहुत ज़्यादा लेकिन सात्विक खुराक खाए सात्विक चिंतन करे और अपनी भूख बना ले भगवान को पाने की इच्छा तो दूसरी इच्छाओं को निकालने के लिए भगवान को पाने की इच्छा डाल दो मेरे गुरुजी बोला करते थे एक आदमी आया उसके कुएं में बहुत गंदगी फैल गई किसी से पूछा क्या करूं बोले सेवाल हो गई है हरियाली हो गई है काई हो गई है बोले मछियां डाल दो मछियां डाली वो मच्छियों के परिवार बड़ा काई तो सफ़ा हो गई लेकिन मच्छियाँ मछियाँ बहुत हो गई बोले अब कछुआ डाल दो कछुआ नहीं वो छोटी छोटी मछलियाँ सफा कर दे अब हम बोले कछुआ भी निकाल दो उसका टट्टी पेशाब क्यों रहे कुएँ में तो कचरा निकालने के लिए मछियां और मच्छियों के निकालने के लिए कछुआ आपका मछियाँ निकाल देगी तो कछुआ भी निकाल लो ऐसे हल्की इच्छा निकालने के लिए सेवा भाव की इच्छा डाल दो आप सेवा भाव की इच्छा से फिर ध्यान और भगवान को पाने की इच्छा डाल दो और फिर भगवान को पाने की इच्छा भी अंत में छूट जाती है और भगवत स्वरूप आत्मा यूँ प्रकट हो जाता है कल्याण हो जाता है मंगल हो जाता है तो इसीलिए ध्यान है इसीलिए जब इसीलिए सुमरण है कि इच्छाएँ वासनाएँ जो बीज रूप में कई इच्छाएँ पड़ी चलो तो मंगनी हो जाए पूरा हो गया मंगनी हो गई तो क्या शांत हो गया शादी की इच्छा हो शादी हो गया फिर बच्चे की इच्छा हो बच्चे की इच्छा के बाद और कई इच्छाएँ दिन भर में होती रहती तो इन सब हल्की हल्की इच्छाओं को निकलने वाला कछुआ डाल दो कि मैं तो भगवान को पा लूँ जैसे ध्रुव को पाँच साल की उम्र में इच्छा हो गई भगवान को पाने की तो ध्रुव रोज जब करते थे प्राणायाम करते थे ध्यान करते थे पाँच साल के ध्रुव को रंग लगा लगा तो ऐसा लगा कि छः महीने के अंदर भगवान को प्रकट कर दिया नारद जी से गुरु मंत्र लिया ओम नमो भगवते वाहरे वाह धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया फिर जल पे रहते थे फिर फल पे रहते थे फिर वायु पे रहने लगे तो ये अपना वायु और सृष्टि का वायु मिला हुआ है तो वायु पे रहते वायु की धारणा हुई तो दूसरों के प्राण घुटने लगे देवताओं ने जाके भगवान को कहा कि छोटा लड़का इतना प्राण संयम किया है सृष्टि में उथल पाथल हो रही है तो बोले भगवान बोले इसको और कुछ नहीं मेरे दर्शन की इच्छा है जाता हूँ भगवान आए तब भी के आंखें बंद बंद भगवान के ध्यान में तो भगवान ने पाँच जन्य शंख भगवान के हाथ में था वो ध्रुव के गाल पे लगाया और अंतर में जो भगवान के ध्यान में था वो मूर्ति खींच ली तब ध्रुव के आंख खुली पाँच साल का ध्रुव भगवान को पाने की इच्छा तीव्र की तो भगवान साकार में प्रकट हो गए मीरा के आगे ताज मुसलमान लड़की थी उसके आगे कृष्ण प्रकट हो जाते कृष्ण की इच्छा करो तो कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हो जाते गुरु की इच्छा करो तो गुरु के रूप में भगवत चेतना प्रकट हो जाते अम्बा के रूप में इच्छा करो तो अम्बा के रूप और उनका कोई रूप नहीं वो जैसे हैं वैसे तो अपने आत्मा रूप में उनका अनुभव हो जाता है राम रामकृष्ण देव के आगे काली के रूप में प्रकट हो जाते भगवान तो और इच्छाओं को मिटाने के लिए चलो मुझे भगवान की प्राप्ति हो ऐसे दिन कब आएंगे सुख दुख में सम रहूँगा अपने अंतरात्मा का आनंद पाऊंगा संसार का आकर्षण भूल जाऊंगा संसार की वासना डिजायर मिट जाए स्विट्जरलैंड में गई माई थोड़ा होटल थोड़ा प्रचार किया इस शायद का थोड़ा रिलीजियस कार्य किया लोगों ने थैंक्स थैंक्स किया मज़ा आया हाँ बोले आई एम हैप्पी हैप्पी तो हुई लेकिन वो सेवा किया और थैंक्स मिला उसका हैप्पीनेस है अंतरात्मा तो हैप्पीनेस नहीं है जो थैंक्स करते हैं या सामने वाला प्रेम देता है तब हैप्पीनेस मिला तो जिस दिन वो नहीं करा जैसे पहलवान है रोज दंड बैठक निकालता है हाँ एक दिन वो दंड बैठक नहीं निकाले तो पहलवान बेचार हो जाएगा <laughs> तो ये आदत का सुख है हैबिट का सुख है रोज आसन करने वाला आसन भसन करता है तो मजा आया जिस दिन आसन नहीं हुआ उस नहीं तो ये हैबिट का सुख है आदत का सुख है आदत का सुख और इच्छा रहित सुख उसमें फर्क है आदत का कोई सात्विक आदत तो राजसी आदत तामसी आदत होती लेकिन किसी भी आदत के सिवाय परमात्मा पद जो का त्यों पता चल जाए वो तो डिजायर लेस होने से होता है इच्छा रहित और इच्छा रहित तब होगा जब भगवान के स्वरूप को जानेगा और भगवान के स्वरूप को तब जानेगा जब डिजायर लेस होगा इच्छा रहित होगा ज्यो जो इच्छा शांत होती जाएगी त्यों त्यो भगवत स्वरूप के नजीक आता जाए जो नजीक होता जाएगा त्यों त्यो अपनी इच्छा पूरी हुई फिर देखे क्या मिल गया हाँ क्या हो गया इधर गए उधर गए ये खाया वो खाया छिंदवाड़ा में ऐसा कुछ बनाया हाँ टेस्टी बनाओ ये करो बनाने में कुछ गलती हो गई चढ़ गया, गया पॉइजन और अस्पताल में भर्ती हो <laughs> अभी खाओ मजा लो छवाड़ा वाले <laughs> मलंग भर्ती फिर ऐसा वैसा, वैसा एक दिन में है सब ठीक ठाक हुआ अब फिर वापस आए अब ठीक हो गए ठीक हो गए तब खाने में जरा स्वाद लिया ऐसे वैसे आम माम ऐसे वैसा कुछ खाया होगा कोई दिन नहीं तो हो गया झाड़ा उल्टी हॉस्पिटल में भर्ती कहने वाला कोई था नहीं तो अपनी इच्छा के दास बन गए खाना बनाने में खाने में छोटे बालक भी, जो भी इच्छा है वो करता रहे तो उसकी तबाही हो जाएगी माँ उसकी इच्छा रोकती बाप उसकी इच्छा को नियंत्रित करते और उचित रास्ते चलाते ऐसे ही बाप के बाप भगवान गुरु और शास्त्र हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करते करते धीरे धीरे इच्छा उस परमात्मा की पैदा करा देते और फिर अंत में परमात्मा की इच्छा भी शांत करा के परमात्मा के अनुभव में जगा देते हैं तो ये हरिओम का जो उच्चारण करते उसमें भी हमारे मन के संकल्प विकल्प की जो परम्परा है वो थोड़ी ब्रेक लगती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय लम्बा करते तो उसमें भी जो संकल्प विकल्प है उसकी स्पीड कम होती तो फिर शांति मिलती अच्छा लगता है आनंद आता है ऐसे क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट देखते तो यूँ यूँ फिर जो पार्टी के तुम है उसी का दाव लगता है तो तुमको मजा आता है तो ये जीते ये जीते ये इच्छा होती और जीत गया तो इच्छा शांत हुई तो मज़ा आया तो इच्छे शांति का मज़ा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चल रहा है तो जब मुसलमान हैं वो तभी तालियाँ मजाएँगे खुशी हासिल करेंगे जब वो पाकिस्तान वाले के रन बनेंगे तो हिंदुस्तान वाले समय जब हिंदुस्तान जीतेगा तो हिंदुस्तान <laughs> तो उनको खुशी होगी जीत और हार तो वहां हो रही लेकिन अपनी इच्छा है इच्छा के अनुकूल हो गया तो इच्छा शांत हो गई मजा आया तो मजा तो हृदय में आता है तो मजा तो परमात्मा का है लेकिन इच्छा के द्वारा लेते हैं तो राग द्वेश बन जाता है हकीकत में मैच में सुख नहीं है सुख तो आत्मा में है लेकिन मैच में देखने की वृत्ति बनती है आज सुबह सुबह फ्रेश होते हैं रात की नींद अच्छी है तो मैच में मजा आता है अगर नींद अच्छी नहीं है खाया नहीं है और फिर मैच देखो तो मज़ा नहीं आया तो आपका स्वास्थ्य होता है आप अनुकूल चित्त होता है तब इच्छा निवृत्त होती तो सुख आता है नहीं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं तो स्वास्थ्य को ठीक करने की इच्छा होती है भूख लगी है तो भूख मिटाने की इच्छा होती है तब तो बढ़िया मैच भी अच्छी नहीं लगेगी मन भावन जब भोजन मिला आइसक्रीम खाने को मिल गया श्रीखंड खाने को मिल गया अच्छा मनवा भावन मिल गया तो मन में जो इच्छा थी उसके अनुरूप मिल गया तो इच्छा शांत हुई तो थोड़ा मज़ा आया लेकिन वो फिर ज़्यादा खाओ तो सुख नहीं मिलता अगर श्रीखंड में आइसक्रीम में आम में सुख होता तो ये आम ठोक कर इस्पताल में भर्ती होने वाले छिन्वाड़े वालों के बुरे हाल क्यों होते जयराम जी के आम खा लिया और कुछ खा लिया भोजन में ऐसा कुछ खाया कि दसों के दस साँ के में चाह चमारी चुहरी इच्छा इच्छा इच्छा एक मित्र मित्र मित्र मित्र आ मित्र आ मित्र आ जाए जाए जाए उसकी इच्छा है। मित्र का चिट्ठी आए तो पढ़ रहे खुशी हो रही चिट्ठी तो हम पोस्टमैन के हाथ में थी उसको तो खुशी नहीं हुई चिट्ठी में खुशी होती तो पोस्टमैन को खुशी होनी चाहिए उसके हाथ में चिट्ठी हो तो यूँ फेंकता है यूँ फेंकता तुम पढ़ते अरे ये तो सुरेश बापू की चिट्ठी कहीं से छुप छुप के सुरेश बापू से फोन करे अरे सुरेश बापू को छुप छुप के फोन क्या करो वो जो सत्संग सुनाते हैं उसका जरा अमल करो इधर जाके उधर जाके ये क्या करना ये तो आपका आवाज सुनते हैं गुरुजी मेरे को कोई उपदेश दो गुरुजी तो दिन रात उपदेश दे रहे हैं प्राइवेट फोन करके कौन सा उपदेश लेना चाहते <laughs> ये तो हरामपाई है बदमाशी है ऐ तो सुरेश है ईमानदार है मेरे को बताता है कि लोग ऐसे ऐसे फोन करते हैं अगर कोई हरा घरा होता टट्टू तो उनके फोनों में ही बह जाता है मेरे को उपदेश उप, रख देता कि कोई आराम ज्यादा है उपदेश तो सत्संग में मिलता है फिर टेलीफोन करके जो बात करने की इच्छा है उनकी वो उस इच्छा में कुछ आराम है जयराम जी की आ, तो ऐसे लोग सावधान हो जाए खुद तो भगवान के रस्ते चले और दूसरे जो चल रहे हैं उनको उधर से गिराए नहीं समझने वाले समझ गए ना नारायण हरि तो जितनी इच्छा ज्यादा होगी देखो युधिष्ठर सत्यवादी थे सात्विक थे लेकिन उनमें सात्विक इच्छा थी स्वर्ग जाने की इच्छा थी इसलिए युधिष्टर के मंदिर नहीं मिलेंगे इतने सत्यवादी तो थे फिर भी सात्विक इच्छा वाले कृष्ण के मंदिर मिलेंगे अर्जुन के मंदिर नहीं मिलेंगे राम के मंदिर मिलेंगे हनुमान के मंदिर मिलते लेकिन अर्जुन के मंदिर नहीं मिलते तो हनुमान की इच्छा निवृत्त हो गई थी अर्जुन को तो अभी युद्ध तो करना था विजय बनना था सुख दुख में सम रह के भी युद्ध करना था फिर विक्षेप भी आ जाता है चौथी भूमिका थी नूतन ज्ञानी था वैसे वैसे में ज्ञान मान लिया चल पड़ा लेकिन में स्थिति करने के लिए समय नहीं मिला बाद में गया विक्षेप हुआ था हटाने के लिए जाता है आदमी तो इच्छाओं के कारण ही विक्षेप होता है इच्छाओं के कारण ही दुख होता है इच्छाओं के कारण ही राग द्वेष होता है इच्छाओं के कारण ही भय होता है इच्छाओं के कारण ही चिंता होता है इच्छाओं के कारण ही नरक होता है इच्छाओं के कारण ही स्वर्ग होता है इच्छा नहीं तो भगवान हो जाएगा ब्रह्म vale, हो जाएगा परमात्मा में मिल जाएगा इसलिए बुद्धिमानी तो यह है कि हल्की इच्छाओं को त्यागने के लिए सेवा की इच्छा करे और फिर सेवा की इच्छाओं से भी समय बजा जिसकी सेवा जिसकी सेवा करता है उसका सत्संग सुने उसका ध्यान करे तो सारा दिन तो ध्यान सत्संग नहीं होता सेवा के समय सेवा हो गया ध्यान के स... जो सेवा तत्परता से करता है उसका ध्यान और सत्संग भी तत्परता वाला होता है जो इधर उधर टालम टोल करता है जो काम चोर है वो भजन चोर भी हो जाते हैं नारायण हरे नारायण अब देवीदास है गोग या दूसरे तत्परता से करते हैं तो थोड़ा सा सत्संग भी उनको रंग लगा देता है ऐसे दूसरे भी कई बच्चे हैं जो तत्परता से करते हैं, बच्चे हैं तत्परता से करते हैं तो उनको सत्संग में भी तत्परता हो जाती है ध्यान भजन में भी आनंद आता है लेकिन जो सेवा में टालम टोल करते हैं मन हराम खोर जाता है तो तामसी बन जाता है आलसी बन जाता है आलस कब हु कीजिए आलस आलसुन कीजिए आलस अरि समझान आलस अरि समझान आलस थे विद्या घटे आलस थे विद्या घटे बल बुद्धि की हानि बल बुद्धि की हान आलस कब न कीजिए आलस अरु सम आलस थे विद्या घटे बुद्धि की होती है हान तो खाया वो पचाना ऊपर से और खा लिया जीर्ण होगा आलसी शरीर टूटेगा तो शरीर टूट रहा है तो भोजन को कम कर दे देर से खा कम खा शरीर में थकान आए मत रोटी खा दी, भरे, बीमार, खाधी ढरे ओत्र क्रत रखी शरीर पतलो कर महा गोगड़ भले तिश्मार खाना है इसमें दबाह हो गए डूब गए करूं वो करूं देखो बूढ़े हो गए लाचार हो गए मर गए कोई पूछता ही नहीं ये डिग्री पा लूँ यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, विदेश का मिले स्वदेश का मिले परदेश का मिले कर कर आके आखिर क्या मिला संसार की सत्यता खोपड़ी में ज़्यादा घुसी ईश्वर की शांति से थोड़ा दूर हो गए गुरु की बात मानने के बदले गुलाम की बात माने मन तो गुलाम है गुलाम की बात मानेगा तो गुलामी ही बढ़ेगा गुरु की बात मानेगा तो गुरुत्व तो जगेगा ऐसा नहीं कि नास्तिक है तो समझदार भी हैं आस्तिक भी हैं लेकिन इच्छा को इंपॉर्टेंस दे देते हैं अपने उद्धार को नहीं देते तो ऐसे लोग भी भटक जाते हैं हम गुरु भी क्या करे भाई चलो तेरी मर्जी वो परदेश में जाते कि इधर इतना अच्छा है इधर उतना अच्छा है लेकिन वो पच रहे हैं वो पता नहीं चलता उधर उतना अच्छा है उधर इतना अच्छा है, है, है, है कितने पचरे हैं अशांति में लेकिन वासना होती है ना तो बस उल्टा दिखाती है और ज्ञान होता है तो सही दिखता है तो वासना के अधीन कर्म ना करे विवेक के अधीन करे ज्ञान के अधीन करे वैराग्य के अधीन कर्म करे संसार बड़ा गंभीर है तो इसमें ज्ञान विवेक वैराग्य हो तो इस संसार से तर जाएगा नहीं तो भले भले मर गए कई तबाह हो गए पता ही नहीं उदय वो भी चले गए खाली बड़े बड़े ज्वेलरी वाले बड़े बड़े धन वाले बड़े बड़े सत्ता वाले खप गए एक संत जा रहे थे उनके भगत साथ में थे शमशान के तरफ से गुजरे खोपड़ी दिखी संत ने उस खोपड़ी को उठाया उसको प्रणाम किया दंडोत प्रणाम किया सेवक सोचने लगे गुरुजी ये क्या करते हो? वो टिडू ये आप क्या कर रहे बोले ये खोपड़ी कोई साधारण आदमी की नहीं है ये बड़े आदमी की है। इसको तो कई सिर झुके हैं इस खोपड़ी ने तो कईयों के सिर झुकवाए किंग की खोपड़ी और यहाँ पड़ी है क्यों की ठोकर लगी होगी तो हम उससे माफी मांगते हैं। <laughs> अगर जीते जीत की खोपड़ी को कोई ठोकर मारता तो क्या होता कितनों को फांसी लगा देता तो फर्क क्या पड़ता है कुछ पहले या कुछ दो न, बाद में ये भी बाद में खोपड़ी सालत में लेकिन तभी जब थी तभी भी खोपड़ी तो यही थी इस खोपड़ी में कितना भरा था ये मेरा राज है ये मेरा है इतने मेरे हैं इनके इसने ऐसा क्यों नहीं करा ये मेरे को सलाम क्यों नहीं मारा मेरा जस क्यों नहीं आया इस खोपड़ी को अभी ठोकर लोग मार रहे हैं तो मैं इसे माफी मांग रहा हूँ कोई बड़े आदमी की खोपरी खोपड़ी तो खोपड़ी होती है बड़े की हो छोटे की हो छोटा भी तो मान चाहता है अपनी खोपड़ी का हूँ ऐसे तो ही संसार सागर है इसमें कई अपनी खोपड़ी में कल्पनाओं में गर्क हो जाते है जो इस छोटे से खोपड़े में भरा है जगत का जंजाल अरे दिल में भरो दिल भर का ज्ञान तो खोपड़ा ठीक डिसीजन लेगा बोलते सिकंदर बैठा था और गोरखनाथ बैठे थे हिटलर के सिकंदर हिटलर तो, आके खड़ा हो गया तो, बोले महाराज मैं हिटलर हूँ ऐसा हिटलर हैं सिकंदर कुछ मांग लो बोले क्या मांगे सुबह की धूप खा रहा था आके सामने खड़ा हो गया बस तू हट जा मांगता हूँ तो चला जा <laughs> बोले मैं सिकंदर हूँ ऐसा शहनशाह हूँ फलाना हूँ कुछ सेवा का मौका दीजिए गोरखनाथ ने दे दिया है खप्पर बोले इसी में जरा भिक्षा डाल दो बोले मैं सिकंदर हूँ और मैं भिक्षा आटा चावल मांग रहे हैं उसमें बोले जो डालना है डाल दे मंत्री को बोला कि हीरे जवाहरा से ये भर दो खप्पड़ ये खोपड़ी भर दो हीरे जवाहर डालते गए डालते गए खजाना दूसरा खजाना तीसरा खजाना सातों सजाने के खजाने की मुठ्ठियां भर भर के डाले चुल्लू भर भर के डाले लेकिन वो खप्पड़ तो खाली का खाली रहा अभी भी जगह है मंत्री डरे आखिर ये खजाने आधे आधे हो गए है ये इतना सा खप्पर खाली रह गया सिकंदर को बोला तो खप्पर खाली रह गया सिकंदर ने कुछ खोबे भर भर के डाले आकर गोरखनाथ को बोला गुरुजी ये क्या है बोले क्या है ये खोपड़ी खप्पर खोपड़ी है किसी की तो बोले भारती क्यों नहीं बोले तुम्हारे जैसे की होगी <laughs> तुम्हारे जैसे की होगी तुम्हारे पास हाथ खजा नहीं इतना है फिर भी युद्ध करके और लेना चाहता है ये तो खोपड़ी में विचार इसीलिए तो हत्या कर रहा है तो है जरा सी खोपड़ी लेकिन कितना चाहिए इतना मकान इतना ये इतनी जमीन फिर भी खोपड़ी में कमी लगती और और और छह जोड़ी कपड़े तो एक जोड़ी और बनाओ एक जोड़ी और बन गया तो और दो जोड़ी बना गए नहीं तो बोले और बनाओ लेकिन ये सब छोड़ के खोड़ी खोपड़ी शमशान में पड़ी रह जाएगी ये भी तो विचार कर ये विचार नहीं वास्ता की आधीनता है विवेक दब गया वासना चढ़ बैठी इससे तबाही हो जाती विवेक तीव्र हो ऐसे विवेक की महापुरुषों का यत्नपूर्वक आदरपूर्वक सत्संग करना चाहिए उनकी देवी कार्य को सेवा को खोज लेना चाहिए तो सेवा के पुण्य से विवेक बढ़ेगा वैराग्य जगेगा अब बिना सेवा के मुहत में सत्संग मिलता है कपड़े खंखेर के चले गए या दिखावटी थोड़ी सेवा कर दी उनका विवेक तीव्र नहीं हो सकता सबरी ने सेवा की कितना तीव्र विवेक कितना तीव्र वैराग्य राम खींच के आए मीरा का कितना तीव्र विवेक वैराग्य गुरु का प्रालाज का ऐसा तीव्र विवेक बहिरा था इसी जन्म में कल्याण हो जा नहीं तो संसार बड़ा गंभीर है इसका कोई था नहीं आयुष्य के दिन कटते जा रहे हैं बुढ़ापन नजीक आ रहा है और चैन से सो रहे हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ चूहे की माँ कब तक खैर मनाएगी कि मेरा चूहा साँप की फन की छाया में बैठा है सांप की फन की छाया में तेरा बेटा कितनी देर खैर मनाएगा आजगर का सिराना करके यात्री कितनी देर से खैर मनाएगा अथवा सिंह की गुफा में थका आदमी कितनी देर चैन से सोएगा रिछ की कंदरा में कठिहारा कितनी देर आराम करेगा मरुभूमि में पैसा कितनी देर सुख से जिएगा बस अभी तो अभी मिला पानी अभी मिला जहां आगे तो वही थके ऐसे इतना हो जाते सुखी हो जाए इतना हो जाते अभी अभी अभी सुख ऐसे सारी जिंदगी घसीट लेता है कहाँ रहा सुख सुख तो इच्छा निवृत्ति में है को मिटाने के रास्ते लगे। मिटे मिटे मिटे दुख अहंकार मिटा मिटा चिंता जीव भाव मिटा और ब्रह्म प्रकट हो जाएगा वासनावान होना जीव है और वासना रहित ब्रह्म है सीधा गणित लेकिन सीधी वासना मिटेगी नहीं इसलिए भाई तामसी वासना मिटाने के लिए राजसी करो राज को मिटाने